पातंजल योग प्रदीप साधनपाद अष्टांगिक मार्ग का विशिष्ट रूप सम्यक दृष्टि दृष्टि का अर्थ ज्ञान है सत्कार्य के लिए ज्ञान की भित्ति आवश्यक होती है आचार और विचार का परस्पर संबंध नितांत घनिष्ठ होता विचार की भित्ति पर आचार खड़ा होता है इसलिए इस आचार मार्ग में सम्यक दृष्टि पहला अंग मानी गई है जो व्यक्ति अकुशल को तथा अकुशल मूल को जानता है कुशल को और कुशल मूल को जानता है वही सम्यक दृष्टि से संपन्न माना जाता है कायिक वाचिक तथा मानसिक कर्म दो प्रकार के होते हैं कुशल और अकुशल इन दोनों को भली प्रकार जानना सम्यक दृष्टि कहलाती है मध्यम निकाय में इन दोनों का वर्णन निम्न प्रकार है अकुशल कुशल काय कर्म प्राणति प्राणतिप्रात हिंसा दूसरा अदत्ता दान चोरी अचौर्य तीसरा मिथ्याचार व्यविचार अव्यविचार वाचिक कर्म मृषा वचन झूठ अमृषावचन पांचवा पिसुन वचन चुगली पांचवा अपिसुन वचन परुष वचन कटु परुषवचन कटुवचन वचन संप्रलाप बग्वाद असंप्रलाप कर्म अभिद्या लोभ अलोभ नौवा व्यापार प्रतिहिंसा अप्रतिहिंसा दथवा दसवा मिथ्यादृष्टि झूठी धारणा अमिथ्यादृष्टि अकुशल का मूल है लोभ दोष तथा मोह इनसे विपरीत कुशल का मूल है अलोभ अदोष तथा अमोह इन कर्मों का सम्यक ज्ञान रखना आवश्यक है साथ ही साथ आर्य सत्यों दुख दुख समुदाय दुख निरोध तथा दुख निरोध मार्ग का भली भांति जानना भी सम्यक दृष्टि है सम्यक संकल्प सम्यक निश्चय सम्यक ज्ञान होने पर ही सम्यक निश्चय होता है निश्चय निष्कामता का अद्रोह का तथा अहिंसा का होना चाहिए कामना ही समग्र दुखों की उत्पादिका है अतः प्रत्येक पुरुष को इन बातों का दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि वह विषय की कामना न करेगा प्राणियों से द्रोह न करेगा और किसी भी जीव की हिंसा न करेगा तीसरा सम्यक वचन ठीक भाषण असत्य विसून वचन कटु वचन तथा बकवाद इन सब को छोड़ देना नितांत आवश्यक है सत्य से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है जिन वचनों से दूसरे के हृदय को चोट पहुँचे जो वचन कटु हो दूसरे की निंदा हो व्यर्थ का बकवाद हो उन्हें कभी नहीं कहना चाहिए वैर की शांति कटुवचनों से नहीं होती प्रत्युत अवैर से ही होती है नहीं ही वैरानी वेराणी संबंतिध कुदाचनम और ए अवेरेन च संबंति ऐस धम्मो सनंतनों न ही वैरेन वैराणी साम्यंती है कदाचन अवैरेना चाम्यंती धर्म सनातना धम्म पद व्यर्थ के पदों से युक्त सहस्त्रों काम भी निष्फल होते हैं एक सार्थक पद ही श्रेष्ठ होता है जिसे सुनकर शांति उत्पन्न होती है शांति का उत्पन्न करना ही वाक्य प्रयोग का प्रधान लक्ष्य है जिस पद से इस उद्देश्य की सिद्धि नहीं होती उसका प्रयोग नितांत अयुक्त है सहसमी केवाचा के अनर्थ पदसंहता एकम अथ पद श्रेयो यु शुवा उपसमति सहस्रम चेद्वाचो अनर्थपद संहिता एक मर्थ पदम श्रेय यश्रुत्वशा्य धम्मपद